तत्व चिंतामढ़ी कल्याण का तत्व तर्क के लिए मान लिया जाए कि मुक्त पुरुष का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म न मानने वाले भूल करते हैं पर इस भूल से उनकी हानि क्या होती है इस सिद्धांत के अनुसार पुनरागमन मानने वाला भी वापस आवेगा और न मानने वाला भी फल दोनों का एक ही है परंतु कदाचित यही सिद्धांत सत्य को कि मुक्त पुरुष का पुनरागमन नहीं होता तब तो भूल से पुनरागमन मानने वाले की बड़ी हानि होगी क्योंकि उस पुनरागमन मानने वाले को तो वह मुक्ति ही नहीं मिलेगी कि जिसमें पुनरागमन ना होता हो वह बेचारा भूल से ही इस परम लाभ से वंचित रह जाएगा और पुनरागमन ना मानने वाला मुक्त हो जाएगा इस न्याय से भी पुनरागमन का न मानना ही युक्त युक्त लाभजनक और सर्वोत्तम सिद्ध होता है तीसरा श्रुति स्मृति और उपनिषदादि किसी भी प्रामाणिक सदग्रंथ से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि काम क्रोधादि विकारों के रहते जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है श्रीमद् श्रीमद गीता में तो स्पष्ट शब्दों में काम क्रोध और लोभ को नरक का त्रिविध द्वार बतलाया है त्रिविधम नरक से नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात्र तेद श्री गीता में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के प्रश्नोत्तर से यह बात स्पष्ट विदित होती है कि समस्त पापों का बीज काम है और उसको आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट करके ही साधक मुक्त हो सकता है तीसरे अध्याय के छत्तीसवें श्लोक से तिरालीसवें श्लोक पर्यंत इसका विस्तार से वर्णन है जहाँ तक काम क्रोध और हर्ष शोकादि विकारों से ही मनुष्य का छुटकारा नहीं होगा वहाँ तक उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है मुक्त पुरुष का वास्तव में संसार से कोई संबंध नहीं रहता गीता जी में कहा है यस्वाम स आत्मतृप आत्मन चुष्ट त्यम नशन न चासीभूतेशिथ व्यपाश्रय गीता उसका अंतकण मन विष्प और आवरण से सर्वदा रहित होकर शुद्ध हो जाता है ऐसी स्थिति में काम क्रोध और हर्ष शोकादि विकार इसमें कैसे रह सकते हैं भगवान ने कहा है लभंते ब्रह्म निर्वाण ऋष्य छेड़ कलम छिन्न दर्वभूत हितेता काम क्रोध वियुक्ता यतेना यतते तसा अभि तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तम गीता हर्ष शोको जहाती तरती आदि श्रुतियां भी इसके प्रमाण से प्रसिद्ध है शास्त्रों में जहां देखिए वही एक स्वर से यही प्रमाण मिलता है श्री परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जब समस्त विकारों की जड़ आशक्ति का ही अत्यंत अभाव हो जाता है तब उसके कार्य रूप अन्य विकार तो कैसे रह सकते हैं इन शास्त्र वचनों से यही सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त के शुद्ध अंतह करण में विकारों का अस्तित्व मानना कदापि उचित नहीं है यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि जीवन मुक्ति के बाद भी काम क्रोधादि विकारों का लेश शेष रह जाता है और जो लोग उसका शेष रहना नहीं मानते वे भूल से ही काम क्रोधादि विकारों को जड़ से उखाड़ने की धुन में लगे रहते हैं इस पर यह सोचना चाहिए कि क्या इस भूल से उसका कोई नुकसान होता है यदि पक्षपात छोड़कर विचार किया जाए तो पता लगता है कि काम क्रोधादि विकारों के नाश का उपाय न करने वालों की अपेक्षा उपाय करने वाले अधिक बुद्धिमान है क्योंकि उपाय करने से उनके विकार अधिक नष्ट होंगे और इससे वे कम से कम जीवन मुक्तों में तो उत्तम ही माने जाएंगे। एक मनुष्य अत्यंत क्रोधी तथा कामी है और दूसरा इन दोनों, से हुआ है और इस के अनुसार वे दोनों ही जीवन मुक्त है इस दशा में यह तो स्वाभाविक है कि इनमें काम क्रोध परायण मनुष्य की अपेक्षा काम क्रोध रहित जीवन मुक्त ही अधिक सम्मान्य होगा इस दृष्टि से भी काम क्रोधादि विकारों का नाश करना ही उचित सिद्ध होता है